जय श्री प्रेम भक्त ग्रंथ की जय श्री आय गौर हरि गोल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोवालि गोविंद जय बहारि गोविंद जय ॐ हिन्दु जय तेरे कृपा जय ॐ हिन्दु जय जय कृपा जय हरि हार तुम य ओ जय सी वाद में मानता हूँ जगत पेवति विश्व सारे सरकार नवलक्षण लक्षण तबुशी भुषां केमुबारणा जगत्धाम नमः आमिता मुर्दी ऐसे प्रेरण तो या प्रवत्ते को हम बढ़ाएं तो भी ऐसे आए बदकलम वन्दे श्री चंद्रिनेश्वर अध्यान तिग्राम नसीद्याना निर्जला कया चक्षुरुमीर तक्केनो पस्मे विशी गुरुए नमः राधा राधा यस्य राधाव राध का राधे प्रभु नमो तो राशे हे दुर्गत जनदया हे भक्तियोत्म सुभ के रघुनास सदासो श्री जीव में कुत्म नमति त्रम मुद्रा तुलसी कारु नव्य प्रिय सतपुरुणामि छो पुरा पक्षम मित्र कृत्संगिनी को हरि गोश वृंदावम इत्यादि लालि जय विष्णु हरि श्री प्रेम पदम जिसमें पूर्व प्रसन्न में ये दुर्गंध कर रहे कि कृष्ण सेवा की कामना रखने पर भी जन दुष्काम ही रहते हैं निष्कामना पर यह नहीं है कामना रहे तो ना कृष्ण सेवा की कामना को रखी जाएगी और कामना की कृष्ण सेवा के अतिरिक्त कोई कामना नहीं है उसको निष्काम इसलिए जो अन्य कामनाओं से रहित है उस प्रेम को भी इस रस के क्षेत्र में काम कह दिया जाता है यद्यपि यद्यपिज इंद्रिय संदर्पण रूपी कामना कभी भी प्रेम में नहीं है, अपने की कामना प्रेम में कभी भी नहीं है, फिर भी प्रेम की एक विशेषता है कि उसमें काम जैसी चेष्टाएं मिलती हैं, अतः चेष्टाओं की समानता होने का है प्रेम को काम कह दिया जाता है यदि वो काम है नहीं काम प्रेम में यही है कि काम में अपने सुख की इच्छा होती है और प्रेम में प्यारे को सुख देने की इच्छा होती है ये दोनों मुखभूत अंतर है पर दोनों में चेष्टाएं करीब करीब एक सी होती है इसलिए जगत में दुर्दशा है कि यहां पर प्रेम है ही नहीं काम तो काम ही है पर जगत में काम को कह दिया जाता है प्रेम और परमार्थ में काम है ही नहीं वहां प्रेम है पर उसको कह दिया जाता है काम प्रेम। काम तो, तो रामा का श्री रूप गोस्वामी जी ने कभी इस पंक्ति को भी उज किया कि का जो प्रेम है वह काम शब्द के द्वारा भी कहा गया है तो उसने शांुदर को सुख देने की कामना रखा तो इसी बात कह रही है गुंजन मुंजन मुंत्र विरोध ने कामों नामों का मतलब है गोप जो की गुंजन मुंजित कामों पर प्रेमा को शिशास्त्र करके जिस काम का वर्णन किया जाता है कैसे हैं वो जो गुंजन मुरली है जिनका मुख बड़ा प्राणी सुंदर है और जिनके नृत्य में बड़े सुंदर है ऐसे और नेत्रों के दर्शन करने के लिए जो कामना उत्पन्न हुई तो श्री कृष्ण के गुंजन मुरली मंजुमुख और अंबुज बिल्वर इन दोनों को देखने के लिए अर्थात मुरली बजाते हुए मंजुल मुख कमल और अंबुज बिदोकर कमल सनी के नेत्रों को देखने के लिए जो काम है, जिस कामना को धारण किया गया है वह कामना भी ब्रिज में प्रेम कहते हैं व्याकरण की एक मर्यादा है कि वहां पर जिस उद्देश्य से कोई कार्य किया जाता है उस उद्देश्य में भी सत्री विरोधी का प्रयोग होता है जैसे चमरेषु चाम किए गए जैसे चंद्र के लिए, लिए मृत को बांधा जाता है तो वहां पर चंदेशु शब्द का प्रयोग हो जाएगा जैसे बादल के लिए चामरी का है उसको उसका शिकार किया जाता है तो वहां सत्य विभक्त हो जाती है ऐसे यहां पर भी गुरुबल कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के ने कमलों का दर्शन करने के लिए जो कामना की जाए वह कामना भी प्रेरित है अथवा श्री शाम के गुंजन मुगली मुखामबुज वि पूजती हुई मुर् के मुख कम का दर्शन करने के लिए जो कामना की जाए वह कामना कामो नाम उत्तम प्रेम उत्तम प्रेमी ही कहलाता है तो जिस उद्देश्य से कोई वस्तु की जाती है उस उद्देश्य में सतु विभक्ति का भी, भी प्रयोग होता है तो यहाँ पर श्री कृष्ण के मुख दर्शन करने के लिए जब कोई कामना की जाए तो वो कामना कामना नहीं कहलाएगी वह ही ही कहलाएगा तो काम का श्री ब्रजगोप्त का शाम के मधुर आला को सुनकर के एकदम विफल हो जाती है अब यदि किसी व्यक्ति को प्रेम पद्धति का दर्शन नहीं हुआ है और वो कह रहा है ना हमको सब चीज का आप त्याग कर देंगे काम में नहीं पड़ेंगे तो ऐसा जो त्याग है ऐसा बैरानी उस बैरानी का नाम वैष्णव आचार्यों ने दिया कि वह शिष्ट बैला शुष्ट ज्ञान और शिष्ट बैराग इन दो तो सर्जला त्याग करना चाहिए शुष्क ज्ञान का तात्पर्य है कि जहां बृह के साथ में एक हो जाया जाए और उसकी सेवा के भाव को छोड़ दिया जाए उसका नाम शुष्क ज्ञान शुष्क वैर का तात्पर्य है कि संसार की सारी चीजों को छोड़ते छोड़ते भगवत ृत भगव प्रसाद गुरुदेव बैराग के है। ये भागोड़ नाम पर यदि नाम भगवत प्रसाद भगवत चरणामृत भगवत धाम इनके पुत्री बैराग धारण कर दिया जाए तो महा आदरण तो उसका नाम है शुष्क बैराग तो शुष्क बैराग्य नहीं रखना चाहिए सब का सरस बैराग्य रखना चाहिए सरस बैराग्य रहेगा तब जो सरस बैराग्य रहेगा जबकि श्रीमद गुरुदेव आचरणाश्रय प्राप्त वैष्णव का दर्द संघ प्राप्त करेगा तो फिर वैरागी की जो युक्त बैराख्य है तो दो तो बैराग्य हो एक हो गया युक्त बैराग्य एक हो गया शिष्ठ बैराग शिष्क वैरागी हो जहां जगत की चीजों का माइक चीजों का त्याग करते करते भगवत संबंधी चीजों का भी त्याग कर दिया जाए कि हमको ये भी नहीं चाहिए तो उसका नाम शिष्ट वैरागी तो हो है, परंतु भगवत संबंधी चीज में तो सर्वदा सर्वदा कृपा करने वाली है अतः साधन का ये कर्तव्य है कि भगवत संबंधी जितनी भी वस्तुए हैं तो वह सदा सदा आदर का भावी आंदर के करना इसलिए उसके प्रारंभ में वंदना करते बड़ा सुंदर श्लोक दिया वंदना की गुरुदेव तो हम गुरुदेव के एहसान को कभी भूल नहीं सकते हैं गुरुदेव की कृपा हम कभी नहीं पूछ सकते हैं है है एक का कि राधा मुंडन गिर्व राधिका माधवाश यस्य श्री गुरुत्तम के हम उन श्री गुरु के श्री चंद्रा की वर्णना कर रहे हैं श्री गुरु नवोश्मी श्री गुरुदेव के श्री चंद्रवनी की हम वर्णना कर रहे हैं गुरु जी नहीं होते तो इतनी सब चीजों से वंचित रह कौन कौन सी चीज सबसे पहले कहा नाम श्रेष्ठ महान नाम उनसे फिर कियाम श्री गुरुदेव ने कृपा करके मनमन मंत्र जो दशाक्षर मंत्र है गोपाल मंत्र वो कृपा करके गुरु जी ने योगित कहां से मिलता और तो ठाकुर के साथ में संबंध कैसे जो थापों के साथ में व्यवस्थित जीव का संबंध होने पर भी संबंध जुड़े जोड़ेगा आजकल बड़े शहरों में खूब चल रहा है लिविंग इन रिलेशनशिप है ना? ये संबंध नहीं है और फिर लिविंग इन रिलेशनशिप है तो उसको कभी भी आ, वहां पर संबंध कभी भी नहीं जोड़ तो संबंध जोड़ने के लिए कहीं रिचुअल कहीं कर्म का कही होना बहुत अत्यंत आवश्यक है सप्तपदी नहीं है तो दंपति नहीं कहलाएंगे पथपत्ती नहीं कहलाएंगे भले कितने भी मित्र हो अंतरंग मित्र हो परंतु अंतरंग मित्र होने पर भी दंपति तपति अप्रीति भी हो उनमें लड़के लड़की में उसमें प्रीति भी है परंतु ये संबंध नहीं है विवाह संबंध नहीं है सप्तपदी नहीं हुई है तो ऐसी स्थिति में संबंध नहीं जोड़ेगा और तो वो संबंध कहीं भी कोई कानूनी या नैतिक या धार्मिक जो अधिकार है उन अधिकारों को प्रदान नहीं करेगा सामाजिक अधिकार धार्मिक अधिकार और जितने भी आर्थिक सार्वजनिक अब अधिकार हैं की प्राप्ति तभी होगी जब कि विवाह सिद्ध हो जाएगा तो श्री भगवत नाम वह तो है जैसे लड़के लड़की के आपस में सगाई हो गए परंतु तो दीक्षा कैसे है जैसे सर्त इसलिए पहले नाम दीक्षा नाम दीक्षा के बाद में फिर दूसरी दीक्षा होती है वो होती है मंत्र दीक्षा फिर तीसरी एक दीक्षा होती है वह दीक्षा होती है स्वरूप दीक्षा तो तीनों ही दीक्षाएं साधक ग्रहण करता है नाम दीक्षा के द्वारा स्वीकृति है मंत्र दीक्षा के द्वारा संबंध है और स्वरूप दीक्षा के द्वारा सेवा तीनों चीज कहीं संबंध जोड़ा तो स्वीकृति हुई नाम के द्वारा स्वीकृति होगी अब किसी को तो तो हाथ जी तो सेवा में लेना है तो भाई चल कंठी मामले तब जगह तब सेवा के कार्यो में हाथ लगाएगा कैसे तो ये सेवा में कैसे हाथ लगाया जाए तो नाम दीक्षा के द्वारा स्वीकृत हुई जैसे सहाय हो अब मंत्र दीक्षा के द्वारा सप्तपदी हो गई अब संबंध सारे अधिकारों की प्राप्ति होगी फिर सेवा जो है वो सेवा की प्राप्ति होगी स्वरूप दीक्षा दीक्षाएं वैश्विक और इन नाम श्रेष्ठम कहकर के श्री महामंत्र उसको ग्रहण किया जो महामंत्र सारी शांतियों से इनको करके ग्रह है और महा का तात्पर्य है कि सर्वोत्तम फल प्रदान करें और सर्वो अधिकार की प्राप्ति हो जाए ये दो जिसमें हो सबको अधिकार की प्राप्ति ऐसा नहीं है सबको अधिकार की प्राप्ति और सबको अधिकार की प्राप्ति के साथ ही तो साथ न देश नियम तत्व न का नियम स्था नाम नहुदा स्मरण देश काल पात्र की सारी सीमाओं को हटा करके जो सबके ऊपर अनुग्रह करे उसका नाम है महामंत्र महा महाशब्ध का तार्त्व्य है कि देश काल पात्र सभी का अधिकार है सभी देशों में अधिकार है सभी कालों में उसका उच्चारण किया जा सकता है कोई भी काल निश्चित नहीं तो ष्ठ इसके महामंत्र श्री गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त हुआ फिर मन माने कोपनी जो राशि है उस राशि की भी प्राप्ति हुई राशि किसको कहेंगे जिसमें तीन गुण हो उसको राशि कहेंगे मंत्र या राह उसमें तीन गुण होने चाहिए पहला गुण कि मूल्यवान हो दूसरा गुण मंत्र को छिप करके ही किसी को दिया जाएगा जो अत्यंत मूल्यवान वस्तु होती है उसको चौड़े में दिखा करके लिए दी जाती है उसको छिपा करके गुरुदेव भी आवरण करके फिर उस मंत्र को कृपा करके प्रभाग तो बूल्यवान हो साथ ही साथ में छिपा करके जो दिया जाए और तीसरी बात जिसको छिपा करके ही रखा जाए छह समाप्त हो जाएगा तो इसीलिए उसको राष्ट्र कहा गया मंत्र को राष्ट्र कहा गया मंत्र का एक नाम राष्ट्र है राष्ट्र करने का तात्पर्य है कि वो अत्यंत गूल्यवान है अत्यंत गूल्यवान होने के साथ साथ वह छिपा करके ही दिया जाएगा छिपा करके उस मंत्र को श्री गुरुदेव साधक जो है उनके दक्षिण काल में उसका उपदेश करेंगे और श्री उस समय जो मंत्र देंगे उसको शिष्य भी छिपा करके ही रखेगा तो मनमोह गुरुदेव नहीं होते तो ऐसा राष्ट्र धन हमको कहां से प्राप्त होगा जिस संबंध धन के द्वारा हम ठाकुर के साथ में हमारा अब संबंध जुड़ गया और ठाकुर के रजिस्टर में हम चल गए उनके में हमारा भी नाम लिख दिया गया उनके सेवकों के बीच में अब हमारा नाम रजिस्टर्ड हो गया है जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक आधी चाहिए तो नाम श्रेष्ठ वाले महामंत्र प्रदान किया जिनने कृपा के मंत्र के द्वारा श्री प्रभु के साथ में हमारे देह और दैनिक के संबंध को जोड़ दिया श्री गुरुदेव नहीं होते तो श्री शचिपुत्र उनके साथ में हमारा संबंध कैसे होता श्री महाप्रभु के साथ में हमारा संबंध तो शची और शचि कहने का है कि मां से अत्यंत अत्यंत प्रेम करते हैं। कहने पर यदि कोई उनका करता है अरे तो ये तो मेरी माँ शची माँ उनके पटकर का व्यक्ति है उनसे संबंधित व्यक्ति है इसलिए इसके ऊपर जल्दी प्रभा कर इसलिए अन्य सारे नामों की अपेक्षा शची नंद शची नंदन ये नाम महाप्रभु को अत्यंत प्यारा है और शची नंदन कहने के साथ महाप्रभु की जैसी कृपा उमड़ती है वैसी किसी से नहीं उमड़ती। क्योंकि महाप्रभु को लगता है कि अरे ये बेड़े माँ के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है माँ के पर भी जुड़ा होता है इसको तो मैं अपना अपने साथ में नहीं रखा इसके ऊपर अवश्य कृपा कर रहा शचि पुत्र स्वरूप श्री गुरुदेव की कृपा के माध्यम से ही मुझे स्वरूप दामोदर की प्राप्ति हुई या स्वरूप की प्राप्ति तो स्वरूप की भी प्राप्ति और पलकर अलंकार के अंतर्गत तो श्री स्वरूप दामोदर उनकी भी प्राप्ति श्री दास स्वरूप रंगनाथास्त्र में प्रसिद्ध रह गई स्वरूप गोस्वामी के रंगनाथ महाप्रभु ने श्री स्वर्ण गोस्वामी रंगना दास को स्वरूप गोस्वामी के ही हाथों सौंपा यह कहा ये संरक्षण होकर तो तो के सदा तो जिन्होंने स्वरूप प्रणाम किया और स्वरूप के साथ साथ जिन्होंने कृपा करके स्वर्ण गोस्वामी जी को प्रणाम किया स्वरूप दामोदर उनकी कृपा मुझे मिली श्री गुरु ऐसे रघ गोस्मी जिनकी जो वासना पद्धति है वो सर्वोत्तम प्राजत तो वासना पद्धति जिसमें कहीं कोई आएगी वो वासना वासना वासना करने पर पर कहीं नायका नायका भाव भाव में है और आने सर्वोत्तम रस की प्राप्ति नहीं होगी मंजरी भाव में ही सर्वोत्तम रस की प्राप्ति होगी स्वयं नायका बनने पर कृष्ण के साथ में कृष्ण की प्रिया बनकर के रास में उनकी पीजा करके उनकी सेवा करने पर वो सुख की प्राप्ति नहीं है जो श्री कृष्ण की सबसे प्यारी वस्तु श्री, तो श्री तो पर जो राधारण की प्राप्ति होगी वो स्वयं अपने आप तो शाम को श्याम सुंदर को समर्पित करने पर श्याम सुंदर को उतना नहीं मिलेगा जितना कि श्री विश्वादी राशेश्वरी उनको प्राप्त करके श्याम सुंदर को सुख मिलता है इसलिए वो किसी दूसरे प्रकार से नहीं है इसलिए श्री रूप जिन गुरुदेव ने कृपा करके रूवान का उपासना कृपा करके प्रदान की का उपासना करती ही सर्वोत्तम श्रेष्ठ उपासना करती है क्योंकि महाप्रभु जिस अगर भक्ति को प्रदान करना चाहते हैं उसकी व्यवस्थित क्रमबद्ध उसकी व्यवस्था उसका विवेचन जैसा रूप स्वामी जी ने किया वैसा क्रमिक वैज्ञानिक और समर्थ विवेचन कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं हो सकता है होने पर नहीं तो, की तो और उनके आदृशी सनातन गोस्वामी उनका कहना क्या एक आदर्श होकर के बैराग्य के श्री सनातन गोस्वामी रहे और उपासना की साधन भक्ति की जो पद्धति है वह जैसी श्री रूप गोस्वातन गोस्वामी जी ने साधन करके दिखाई और उसकी पद्धति को जैसे दिखाया विशेष रूप से बृहद भागवतान में चरित्र श्री सनातन गोस्वामी का अपनी ही भक्ति की यात्रा तो साधन भक्ति कैसे की जाए कहां कहां बीच बीच में आकर्षण आते हैं और गोम कुमार कैसे कहीं घर से निकले ब्राह्मण कहीं घर से निकले और कहीं फंस गए तंत्रों के बीच में वहां से जैसे तैसे निकले तो काशी पहुंचे तो ज्ञानियों के बीच में उपासना में वहां से निकले प्रयाग आए फंस गए बैकुंठ उपासकों के बीच में नागारण उपासक और ऐश्वर्य उपासकों के बीच में वहां से निकल करके जब आए तब आकर के शिव वृंदावन में उनको गो कुमार की प्राप्ति हुई उस मातृ प्राप्त प्राप्त और फिर जो मुक्ति का मार्ग और क्रम मुक्ति का मार्ग उन दोनों मार्गो को अपनाते हुए गो कुमार जैसे जाते हैं सदमुक्ति क्रम मुक्ति के मार्ग में एक एक जगह जाते हैं तब श्री गोपाल मंत्र उनकी हर जगह रक्षा करते हैं स्वर्ग पहुंच गए भगवान मंत्री ने रक्षा की स्वर्ग से दे जब संसार में में तब मन इच्छा है क्या इंद्र पूजा कर कृष्ण की मेरे पास में ऐसा वैभव होता तो कृष्ण की पूजा करता कृष्ण की पूजा के लिए वैभव अभिलाषा ये काम की बातें चल रही है यहाँ पर काम ही प्रेम है तो अभिलाषा और प्रेम और उस अभिलाषा को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग पहुंचे इंद्र बन गए परंतु तो कुछ ही दिन में, में श्री गोपाल मंत्री ही दशाक्षर मंत्री ही, इनकी रक्षा कर लेते हैं देते हैं हैं अरे झगड़े में पड़े हम तो इसके ऊपर वाले लोग जाएंगे वहां पर ये ऋषि के स्थर्शा कर रहे हैं महाल पहुंच गए फिर चंद्र पहुंच गए फिर लोग पहुंच गए फिर तो ब्रह्माव गए सत्य लोग वहां से निकले तो फिर श्री गोप कुमार क्रम भक्ति में आप आठ जो प्रकृति है, तो हैं अष्ट प्रकृति उन अष्ट प्रकृतियों के पास में पहुंच गए एक एक प्रकृति इनको अपूर्व वहीवर दे रही है उन बैवरों को ग्रहण कर रहे हैं और वहां से मंत्र बचा रहा हंसने नहीं दे रहा है। और फिर शुद्ध रूप में पहुंच गए मोक्ष को प्राप्त कर लिया और वहां पर शिवजी आकर के कह रहे हैं अरे तो बड़ी भयानक जगह तो पर पहुंच गया है, है।, ये, ये है, है।, है। यहाँ पर दूर हजार यहाँ से चला गया और भगवान शिव के उपदेश के द्वारा वापिस ये पृथ्वी मंडल पर आ जाए और पृथ्वी आकर के जब श्री गुरुदेव की कृपा के द्वारा नाम मंत्र का जप करते हैं नाम मंत्र का जप करने पर फिर कुमार को श्री गोपार में बैठ कर के जाते हैं कुंठध धाम पहुंचते हैं बैकुंठध नाम से बैकुंठ नाथ ही श्री जानकी जी के पास में रामचंद्र जी के पास में भेज देते हैं वहां से श्री रामचंद्र जी ही कहते हैं कि तुम अपने बेटी अपने देवते उनसे भी मिल ना और इनको so, के साथ में उस समय चले जाते हैं द्वारका बृनापुर वहां पर फिर श्री कृष्ण जब कोई चराने के लिए जा रहे हैं उस तो समय लीला प्रवेश प्राप्त करते हैं और श्री ठाकुरता को स्वरूप कहकर के, के। स्वरूप प्राप्त कर तो वहां पर स्वरूप सिद्धि तो उत्तरांत सिद्धि के बिना ही यह इसी देश से सिद्ध होकर के श्री गोप भाव सिद्धि को प्राप्त करते हैं और भाव सिद्धि को प्राप्त करके फिर स्वरूप सिद्धि को भी प्राप्त तो कर देते हैं और उनको संबंध भी प्राप्त कर देते हैं ये कभी श्री राधिका के भाई के संबंध से कभी होकर के विराजमान है कोई कोई संबंध जो है वो संबंध की भी श्री साधना करते हैं संबंध को भी कृपा तो श्री गुरुदेव नहीं होते तो बाद में वे यदि नहीं होते तो कैसे कृपा हो तो वो ही कह रहे हैं कि नाम श्रेष्ठम मन महामंत्र दिया मनोपति राष्ट्र दिया शचिपुत्र स्वरूपम श्री महाप्रभु को दिया स्वरूप गोस्वामी को दिया श्री गुरुदेव ने और रूपम श्री रूप और इनको प्रदान किया को गोस्वा के माध्यम से भजन की जो रीति है वो प्राप्त हुई और माने सारे कर्म कांड ज्ञान कांड इनसे बच करके फिर सेवा सुख वही सर्वत्र विराजमान है तो तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए तो प्राप्त करने के लिए फिर श्री में कृष्ण के परिकर का अभिमान धारण करके सेवा करने में जो है, वह सुख की प्राप्ति कहीं नहीं है ऐसी जिन श्री गुरुदेव ने स्वरूप प्रदान करके जीव का कल्याण किया मेरा कल्याण किया फिर जो व्यापक माधुर पुरी है, माथुर जो व्यापक पुरी पुरी है, उस सर्व पुरी का प्राप्त के सर्व्या में प्रदान किया में प्रवेश कराया इसलिए शिवृंदा से बढ़कर के और कोई दूसरा स्थान श्रेष्ठ नहीं हो सकता है वो जैसी रस को करने वाली भक्ति को सिद्ध करने वाली ऐसी कोई मुस्लिम नहीं है धाम की तो उन गोष्ठ बाटी भूमि के अंतर्गत जो ब्रिज गोष्ठ है उस ब्रज गोष्ठी की मुझे प्राप्ति हुई धाम की जरूरत कहने का तात्पर्य है कि के को जो पापों को दे उसका नाम मथुरा भक्त के पापों को मत के नष्ट कर दे वासना को भी नष्ट कर दे उसका नाम है मथुरा मथुरा शब्द के दो अर्थ एक है पाप को दश्ट करने वाला अब दूसरा दूसरा अर्थ है जो प्रेम में मन को मरते उसका नाम मरना भक्ति के हृदय को जो प्रेम से मर उसका नाम मसला और पापों को जो मत करके दश्ट करते उसका नाम मसला इसलिए मसला के दो गुण प्रयोग किए गए एक तारको और एक पारक मोहता जाए मुक्ति ही गुरु के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है और प्रेम के द्वारा गुरु के के द्वारा प्रेम की प्राप्ति होती है तो तो मनुष्य मथलाजमान है तो माथु गोष्ठ बाकी इस माथुरी गोष्ठ बाकी में माथुर के बथरा के अंदर जो गोष्ठ है उसकी भी मुझे प्राप्ति हुई और, और निकुंज इन दोनों की मिलित इनका दर्शन करते हुए विस्तार और जितनी अधिक सेवा की अवसर प्राप्त तो होंगे सुविधाएं प्राप्त तो होंगी वो केवल निकुंज आस्था में या केवल नित्य विहार नहीं उपासना में वो सेवा की सुविधाएं कोई सुहल नहीं होती तो क्योंकि यदि एक ही पल का एक ही स्थान एक ही भाव विराजमान है तो उसमें चमत्कार नहीं आएगा वस्तु की शक्ति तो चमत्कार में है उसका चमत्कार कहते हैं हमने क्या वो चमत्कार है फिर भी अन्य रंग यदि साथ में है तो जो दुष् रंग है कंट्रास्ट के साथ में अधिक उभरता है केवल एक ही रंग हो तो उतना उभर करके चित्र सामने नहीं लाता एक सामने पर पर विरोधी रंगों का होने चित्र चित्र आता है और ही उसके शेड प्राप्त किए तो चित्र बड़ा सुंदर रहेगा ऐसा नहीं है उसमें उहार नहीं होगा परंतु तो उतना उधार नहीं आएगा जितना कि विभिन्न अन्य रसों के साथ में भी उग की प्राप्ति होती है इसलिए गोष्ठ में रह करके जब सच्चे दास मधुर इन सभी रंगों के बीच में फिर मधुर रंग को दिखाया जाएगा तो उसका उपहार और बीमाएगा फिर राहकुंड श्री राहकुंड किशोर के साक्षात स्वरूप होकर के विराजमान है। फिर गिर श्री गोवर्धन की कृपा से ही मुझे राधा गोवर्धन का दर्शन प्राप्त हुआ साक्षात कुंडातृस्वरूप है श्री राधा कुंड साक्षात शिव प्रिया जी के ही शिव ग्रह तो इन दोनों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और फिर राधे का श्री राधिका और माधव की आशा सेवा की आशा श्रीमद गुरुदेव की कृपा के द्वारा ही मेरे हृदय मेरे ऊपर कृपा नहीं करते तो हैं कहा है कौन जाने हमारे हृदय में श्री प्रिया की सेवा करने की जो अभिलाषा उत्पन्न की गई वो अभिलाषा श्रीमद गुरुदेव के महाराण से ही की, की। श्री गोष्ठ में निवास और बल्डे के माध्यम से ही वह सेवा की आशा की श्री किशोर जी कृपाणु है, है राधिका माधव आशा श्री राधिका माधव इनकी आशा सेवा करने की प्राप्ति हुई तो प्राप्त हो यी गुरु नव जिनकी प्रसिद्ध कृपा के द्वारा व्यापक कृपा के द्वारा ये सारी में हम हैं। तो की तो कामना की बात चल रही थी कामना ही यहाँ पर प्रेम है काम प्रेम काम शब्द प्रेम का वाचक होकर के ही विराजमान है तो प्राप्तो गया प्रसिद्ध मानी प्रसिद्ध व्याण कृपा के द्वारा गुरुदेव के प्रसिद्ध कृपा के द्वारा ही इतनी सारी वस्तुएं मिली हमने तो गुरुदेव के चरणों को ग्रहण किया और तो इतनी सारी वस्तुएं नाम मिल गया मंत्र मिल गया महाप्रभु मिल गए स्वर्ण दामोदर मिल गए रूप सनातन मिल गए मथुरा मिल गई गोष्ठ में निवास मिल गया राधाकूर गोवर्धन इनके स्वरूप का दर्शन मिल गया और श्री राधा माधव इन दोनों की सेवा की कामना मिले। इतनी सारी वस्तुएं जो श्री मंदिर प्रदान करती हैं उनको देवी श्री चय में हम हैं तो कामना प्राप्त होना यही निष्कामता है कामना ही निष्कामता है इसलिए यहां पर कहा गया कि सकाम होना वही निष्काम है यदि सकाम हो गए है कामना शिवप्रिया लाल की सेवा करें परंतु वही निष्कामता होकर के विराजमान सेवा के अतिरिक्त अभी कोई काम नहीं रखना सेवा की कामना ही एक मात्र यही यहां पर लक्ष्य निष्कामता का तात्पर्य कामनाओं का त्याग मान सेवा के अतिरिक्त अन्य कामनाओं का त्याग सेवा का भी त्याग नहीं ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सेवा का भी त्याग करना है सेवा का त्याग नहीं होगा अन्य जितनी भी काम ना का है उनका त्याग हो जाएगा शाम सुंदर में अखिल गुण है पराक गुणों का अभाव है इसलिए उनको कह दिया गया निर्गुण निर्गुणों का अर्थ गुण रहित नहीं है उनमें तो सारे गुण प्रेम के विद्यमान हैं महान गुणों विद्यमान है, है। उनका रूप कहीं प्राकृत नहीं है इसलिए उनको कह दिया गया अरूप अनाम इसका तार्थ तार्थ ये नाम नहीं है रूप रूप नहीं है नाम है नाम होंगे तो कहने का यहां पर एक तो प्रेमियों तंत्र ने भी कहा शिव तो प्रकार की क्रीड़ा करने वाले होकर के विराजमान काम ही को पाता है के तो काम काम कामना विराजमान है अब इसी प्रसंग में आप कह रहे हैं एक चौतीस पर हम शिव वृंदावन का दिखा रहे हैं प्रेम पत्र का चौतीस वर्म दिखा रहे हैं विनोद विरोधावास के रवि एवं चंद्रा के में जहां चंद्रमा को लगने लगे सूर्य के समान ताप देने वाला और मिलन के समय श्री सूर्य तपते हुए सूर्य भी जहां पर परम शीतक चंद्रमा के समान सुखता तो ये यत्र रवि एवं चंद्र सूर्य भी चंद्र हो जाता है इसमें कह रहे हैं कि कभी ग्रीष्म ऋतु में श्री प्रियालाल मिले और गर्मी में हाथ पकड़ करके एकांत वृंदा रंग की किसी में चल रहे हैं पूर्व खूब गर्मी है सदा बसंती रह गई है सदा बसंत वृंदावन पर फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से कई है और होने पर भी हाथ पकड़ के चल रही है तो जेठ की दोपहरी में घूमते हुए भी क्योंकि श्री प्रिया जी को श्याम सुंदर के स्पर्श की प्राप्ति है श्याम सुंदर को प्रिया जी के स्पर्श की, की प्राप्ति है इसलिए उनको सूर्य गरम लगता ही नहीं है धूप लगी नहीं रही है धूप ऐसी लग रही है जैसे चादनी पे कह रहे तो वृंदावन के ये विषय के विषय में यही कहा गया सच वृंदावन को रही बसंत अक्षता ग्रीष्म ऋतु वृंदावन में आई प्रायः प्राणियों को ग्रीष्म ऋतु नहीं होती है वृंदावन के गुणों के कारण श्री वृंदावन भी ग्रीष्म ऋतु भी श्री युग सरकार के लिए भीष्मीष्मयोग के भयंकर ग्रीष्म ऋतु जो है उसके संताप माने बहुत तप रहा है और ऐसी स्थिति में ब्रिज के जितने भी सुधीर जन है वे सब केवाल दे करके सो रहे हैं जेठ की दुपहरी जो पूछ की सी राह कभी उत्तर किया कि जेठ की दोपहरी ऐसी लग रही है जैसे पूछ की राह को तो नहीं हो दोपहरी बंद कर देना तो ग्रीष्मीष्मीष्मीष्मीत ग्रीश्मेर्त ग्रीष्म का जब तेज धूप पड़ रही है उस समय जो गलियां बाजार है वो बिल्कुल शून्य हो गए हैं सन्नाटा छा गया है धूप में कोई निकल रहा है सब ब्रिजवासी के दे दे करके दोपहर में सो रहे हैं वहां पर रथयांत अस्थयोग रक्षा माने बाजार और गलियां सारे मार्ग जहाँ शुद्ध हो गए हैं उस समय अन्य वन्य आलाप सुखना श्रीप्रियालाल हाथ पकड़े हुए वृंदावन में घूम रहे हैं गलियों में घूम रहे हैं और वहां पर अन्य आलाप करते हुए बथरस में ऐसे सुखी हो रहे हैं जिनको पता ही नहीं कि धूप के दर पड़ रही है ऐसा लग रहा है जैसे ये तो चारे में तैर तह है तो जहां पर रवि ही चंद्रमा सूर्य ही चंद्रमा सुनना चंद्राय के लिए रवि सूर्य चंद्राय चंद्रमा जैसा लग रहा है तो ये यहां पर शिवृंदा के गुण के कारण वो ये का उसका निराकरण का, का है प्रेम के कारण इनको चंद्र सूर्य की ऊषमा का पता है ही नहीं ऊषमा का अनुसंधान नहीं केवल वार्तालाप का मथुरमा का ही एकमात्र अनुसंधान इसी प्रकार यहां पर दिवाकर और पिछाकर दोनों मानव एक होकर के ही विराजमान होते हैं। अब एक दूसरे उदाहरण को दे रहे हैं कि तपंत दैबात के चंद्राह समीक्ष कांता तापो दे के चंद्र सखी सखी श्री चंद्रावली चंद्रावली जी से कह रही है कि अरे चंद्रामी दे के केन्द्र होंगे कोई जंतु जो कि जेठ की इस ताप ताप के के के कारण कारण कारण तप तप रहे रहे होंगे। तो कोई कोई भले भले तपते हुए हो, तप कोई के कारण भले तप रहे हो, जंतु अरे हमारे बड़ी गर्मी है बड़ी गर्मी है, है, है बड़ी तेज धूप है ऐसा कह रहे हैं कह रहे परंतु समीक्ष का परंतु जब हम देखते हैं कि चंद्रवली तेरे साथ में विराजमान है जो श्याम के साथ में मिल रही है ऐसी अली सखी श्याम से मिली हुई तेरा दर्शन करके के सता प्र घरी दोपहरी में दिन में भी यह पापों में सूर्य संभव सूर्य से उत्पन्न होने वाला यह ताप यह ताप भी अभी सही तुझे तो ऐसा लग रहा है कि चंद्रावले चंद्र का यह धूप भी चंद्रमा के समान लग रही है समान, समान लग रही है कि भले ही से इस गर्मी में कुछ जंतु तप रहे हो समीक्ष कांताम निष्कांत संगता वे कांता को देखकर देख हम हम अरी तेरी हम सखीगण सखीगण तेरी निजकांत जब तेरा तेरा दर्शन दर्शन करती है है कि तू के साथ में मिल रही है, तेरा करके चंद्रकाये यह ताप भी चादरी के समान हो गया है क्योंकि के समान ये ताप यद्यपि दिन के समय दुष्ट सूर्य उनकी गर्मी से उत्पन्न होने वाला है माने भयंकर सूर्य उनके द्वारा उत्पन्न होने वाला है और ताप भी हरी सखी चंद्रावली जब तू श्याम से मिल रही है तो शाम से मिलने पर या ताप भी चंद्रका है चांदनी तो तो तप रहे हैं हम दोनों तो दोनों आनंदित तू भी प्यारे का करके आनंदित है और हम भी इस बात का अनुभव कर सकते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल उसका किया गया कि वस्तु तो विराजमान है फिर भी उल्टा प्रभाव उसका दिख रहा है उल्टा प्रभाव दिख रहा है विरोध विरोध बल्कि अलंकार भी प्राप्त हो रहा है कि दूसरे लोग तप रहे हैं परंतु तू आनंदित होकर के विराज विरोधाश विरोध में अंतर है विरोध में विरोध साक्षात सिद्ध होता है विरोधावास में विरोध जैसा दिखता है उसका निराश भी संभव है उसके कारण के द्वारा तो उसका निराश संभव है पर विरोध में कुछ लोग यहां पर तप है, तो रहे हैं परंतु तुम चांदी जैसी हो रही है साक्षात यहां पर विरोध का आवास बल्कि विरोध भी अब इसी तरह से जैसे सूर्य चंद्र हो गया ऐसे चंद्रमा भी सूर्य के समान विरह में लगेगा तो मिलन के समय तो सूर्य चंद्रमा बन जाता है और विरह के समय चंद्रमा भी सूर्य के समान ताप बन जाता है इसी बात को कह रहे हैं आत्मा आपना श्री रामचंद्र जी कहीं किस किंधा में अपने स्थान पर बैठे हैं श्री जानकी जी के प्रयोग में हैं और उस समय आकाश में चंद्रमा को देख रहे हैं अब सुंदर शाशला के ऊपर बैठे हैं चंद्रमा सामने के है और उस समय श्री चंद्रमा का दर्शन करके श्री राघविंद्र सरकार को ऐसा लगता है जैसे कि सूर्य सामने तप रहा चंद्रमा जो शीतल है चंद्र का अर्थ वो है आंगन देने वाला जो आंगन देने वाला चंद्रमा है वह श्री राघवेंद्र सरकार को अत्यंत अत्यंत ताप देने वाला होता है और उस समय कह रहे हैं अरे इस सूर्य में हो क्या क्या इस सूर्य में ये दाग क्यों दिख रहा है जरूर हमारे कुल पर जो कलंक लगा है उस कलंक के कारण यह दाग सूर्य में आ रहा है दात तो सूर्य में तो होता नहीं है दातो चंद्रमा में होता है और चंद्रमा में दाग दिख रहा है परम श्री राजवें यह विचार कर रहे हैं कि हमारे यहां पर ही ये चंद्रमा जो ये सूरे, इस सूरे है ये सूर्य सूर्य सूर्य में में ही दिख दिख रहा रहा है है मन है, हाँ है। करें ये ये को कर रहे हैं मन विचार कि मेरी दुखी हो रहा है कि ये कैसा पुरुष है जो अपनी प्रिया की रक्षा नहीं कर सका और इसकी क्रिया का हरण कर लिया गया तो ये बैठा हुआ है कोई प्रयास किस के कारण ये सूर्य सूर्य से चंद्रमा पर चंद्रमा को तो सूर्य समझ करके श्री राघवेंद्र कल्पना कर रहे हैं कि हमारे कुल का आदि पुरुष यह सूर्य मानो मेरी पुरुषार्थहीनता का दर्शन करके मानो कलंक को धारण करके यह कलंक से युक्त दिख रहा है और उस कलंक से अपने आप को कलंकित अनुभव कर रहा है जिसको मैं देख सकता हूं कि साथ साथ मुझे इस सूर्य में दाग दिख रहा है कलंग दिख रहा है कलंक चंद्रमा श्री राजविंद्र सरकार चंद्रमा को पहले समझ रहे हैं सूर्य और फिर सूर्य में उस चंद्रमा तो तो के कलंक को तो देखकर कह रहे हैं कि ये कलंक ये सूर्य हमारे कुल के कलंक को भी मा को धारण कर रहा तो कुला कुल अकीर्तिड़ाकुल मत अंकम मणि के आय दिन मणि अंगन धरते यह दिन मणि माने सूर्य चंद्रमा को कह तो यह सूर्य आय अंगन धरते मानो कलंक को धारण कर रहा है यह सूर्य निश्चित रूप से अम दिन यह सूर्य को धारण कर रहा है कौन सा कि अंगनते सूर्य कुल की अकीर्ति के कारण लज्जा से युक्त हो रहा है हमारे सूर्य में मेरा जन्म हुआ और मेरे रहने पर भी मेरी प्रिया उनको इस वंश की कोई कुल भाकु आज विडम्बना को प्राप्त कर रही है अपमान को प्राप्त कर रही है बहुत दुखी हो रही है इस विचार विचार करके क्रीड़ा ये कुल को पुल पुल की कुल की जो आकीर्ति हुई है उस कुल की आकीर्ति से लज्जा युक्त हो करके ये सूर्य विराजमान है सूर्य को सूर्य की किसी कुल बधु को हरण करके कोई ले जाए यह बात सूर्य वंश के लिए अत्यंत अकीर्ति का विषय होगी और इस अकीर्ति को देखकर के, वृंदा को देखकर के, सूर्य अत्यंत अत्यंत प्रीड़ा से युक्त हो रही है लज्जा से युक्त हो रहे हैं और इसी कलंक को तो मानो आश्चर्य धारण किए हुए तो से उत्पन्न होने वाली लज्जा उस लज्जा से आपूबु वाला तम मनी शून्य है और शून्य कैसा है कि आत्माना भत्ते और ये अपने आप को तो भी मुंह आना चाहते अपने मुखों तेरे धातु धाते छिपाने के लिए यह मानो इस कलंक को अपने मुख्य ऊपर धारण किए हुए कलंकी मेल प्रेरणा मल्लता एक लन ली उस समय कमल को भी देखो कि यह कमलि भी कलंकी में प्रयाण मेरा प्यारा हर कलंकी हो गया अब कमलनी का प्यारा होता है सूर्य सूर्य को कहा जाता है कमलनी बंधु बंधु चंद्रमा को कहा जाता है भी तो कमलनी सूर्य हर कलंकी हो गया है ये विचार करके कमलनी भी मलनता के भी मलन होती हुई मुरझाती हुई चली जा रही है तो किसी कमलनी को मुरझाये हुए देखकर के दिन में भी कमलनी गर्मी के कारण मुरझा ले अत्यंत गर्मी के कारण तो उस समय कलंकी में प्रया मानी कमलनी मेरा प्यारा हर कलंकी हो गया है इस बात का विचार करके द्वितीय भूख इंदो किन मह सकी आज यह सूर्य द्वितीय भूत हिंदो यह मान लो दूसरा चंद्रमा बन गया है आज सूर्य भी चंद्रमा का रूप धारण करके प्रकार से चंद्रमा बन करके विराजमान गया सूर्य चंद्रमा बन करके विराजमान द्वितीय चंद्रमा बन गया है तो द्वितीय भूत इनता यह दूसरा चंद्रमा बन गया है और इस समय समय है तो रात्रि के समय क्या होता चंद्रमा होता है रात्रि के समय जो कमलनी है वे मुरझा जाती है और रात्रि के समय कुमुद वृंद खिलने लगती है ये तीन घटनाएं हैं तो सूर्य का अस्तो हो गया चंद्रमा का उदय हुआ। इसमें कल्पना कर रहे हैं कि चंद्रमा ही सूर्य है और यह कुल कलंक की रूपी कलंक को यह सूर्य धारण कर रहा अब कुमुदी ने कमल को मुरझा गई है कमल इसलिए मुरझा रही है, है रात्रि के समय रात्रि के समय स्वाभाविक है कमल मुरझाई जाएंगे दिन में कमल खिलते हैं रात्रि के समय कमल बुरझा जा जाते हैं जा जाती तो जा है तो कमलनी इसलिए कि कि उसको इस बात का बड़ा मलाग है, दुखे है कि हाँ मेरे पति को यह कलंक लग गया इसलिए वह दुखी हो रही है वो मुरझी है पति के सुख में सुखी और पति के दुख में दुखी मेरा पति सूर्य कलंकी हो गया है यह विचार करके वह कमलनी झा रहे और कुम इसलिए हस रहे हैं कि आहा, हम तो एक चंद्रमा के उदय होने पर ही खिलते थे ये दूसरा चंद्रमा और उदय हो गया सूर्य भी आज चंद्रमा बन गया जब चंद्रमा का समय नहीं है उस समय भी चंद्रमा उदय हो गया है पंद्रह दिन चंद्रमा रहता है तो पंद्रह दिन चंद्रमा नहीं रहता है कृष्ण पक्ष में परंतु द्वितीय हो कि आज चंद्रमा वहां उदय हो रहा है सूर्य ही मानो चंद्रमा लन करके यहाँ उदय हो आया है ये कि चलो ये दूसरा चंद्रमा भी हमारे सामने आ गया है जो कि सूर्य ही चंद्रमा लन करके आया है इसलिए उमदन बहसती कुम्ड जो है वो हस रहा है कि चलो हमको अब दो चंद्रमाओं की प्राप्ति होगी एक चंद्रमा तो है ही और दूसरा चंद्रमा वह भी हमको है। तो दूसरा चंद्रमा भी उदय हो रहा है प्रकरण से सूर्य भी चंद्रमा होकर के सामने उदय हो रहा आया है यह विचार करके कुम्ड उस समय हंस रहा है ये मर्यादा कोशिक्रम श्री राम के प्रसंग में ये बात कही गई इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि ब्रज के में ये जो बात कही प्रकाश नंदन केन्द्र की श्री वृष्टि लीला में इस प्रेम पत्थर के प्रसंग में भी प्रस्तुत किया जा सकता अथवा किसी दूसरे का एक प्रसंग है दूसरे कवि का प्रसंग है शीत मुखी भविष्य, सरकार कह रहे हैं कि हे भैया लक्ष्मण सदस्य मुद्रण सूर्य के उदय होने पर सारे कमल तो खिल गए हैं पर कुछ कमल नहीं खिले हैं अन्य कमल तो खिल गए हैं पर कुछ कमल नहीं खिले हैं तो मुद्रा कमल भी जो अभी तक कुछ कमल नहीं खिले हैं चंद्रोष उदय चंद्रोष मन सूर्य सूर्य का उदय होने पर भी जो ये कमल बंद ही पड़े हुए हैं मुझे तो ये लगता है कि नून मत्र शतपत्र इस कमल के बंद कमल के बंद में जरूर कहीं ना कहीं शीत मुखी भविष्य वो चंद्रमुखी छिपी होगी इसलिए चंद्रमा को देखकर के चंद्रमुखी जानक इसी कमल बनना कहीं छिपी हुई तो नहीं है इससे कुछ कमल तो खिल गए हैं कुछ कमल नहीं खिले हैं जो नहीं खिल हैं जब उन्होंने जानकी जी के चंद्रमुख का दर्शन कर लिया होगा यदि चंद्रमा उदय हो जाता है तो कमल खिलना बंद कर देते हैं कमल बुझ जाते हैं इसलिए जानकी जी के मुंह का दर्शन करके चंद्रमुखी श्री जानकी का मुंह दर्शन करके ये जो कमल नहीं खिले हैं ये जरूर चांदनी का दर्शन करके श्री जानकृति का दर्शन करके चंद्र की जानकृति का दर्शन करके ये अभी तक संकुचित ही बने हुए हैं और खिल नहीं हुए हैं तो अभी सखी अरे, अरे भैया लक्ष्मण मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान की यही कहीं छिपी होगी ऐसा श्री राम विरा में आप दोबारा राम, राम लक्ष्मण, लक्ष्मण श्री से कह इस समय कमल जो छिप रहे चंद्रेग उदय दृश्य सूर्य का उदय होने को आ गया है परंतु अभी तक कुछ कमल छिपे नहीं है और खिले नहीं है वे मुदे हुए ही बैठे हुए हैं। इसका कारण यही हो सकता है कि इस शतपत्र माने कमर के बंग में जान के कहीं न कहीं छिपी बैठी होंगी इसलिए चंद्रमा का दर्शन करके कमल नहीं खिलते हैं इसीलिए कमर अभी भी खिले नहीं उत्प्रेक्षात्म का किया गया अब कोई कमल पहले खिल जाएगा कोई कमल बाद में खिलेगा तो जिन कमल जो कमल खिले नहीं हैं उनको देखकर है कर के श्री राम उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कल्पना कर रहे हैं कि निसंदेह श्री जानकी कहीं छिपी होंगी और चंद्रमा के सामने कमल खिलता नहीं है इसलिए ये कमल बंद के बंद ही अभी पड़े हुए हैं अतः जानकी है शायद होकर हो के आप हो हैं की जो दशा है उस दशा का यहाँ पर मुंखन किया गया तो हो सकता है अभी निकल करके आया इस कमल करने से निकल करके सामने आ ऐसे अत्यंत उत्तर के श्री अब यहाँ पर बहुत से बहुत से और कई प्रतिष्ठा के पर 36 माह एक विशेषण दिखा रहे हैं और विशेषण दिखा रहे हैं असम में ये सर था इस प्रेम नगर में संत ही संत माने जाते संत किसको कहा जाता है कि अन्यत्रीत गीता दूसरी जगह उनको संत कहा जाता है जिन्होंने गीता ज्ञान को पी लिया दुबा, नन्ना, है सर्वन गाव गोपाल नंदन जितने भी उपनिषद है वे हैं गाय और श्री गोपाल नंदन उनको कहा गया है दोहराने वाला ग्वालियर तो श्री कृष्ण सारे कृष्णों के साथ को एक जगह एकत्रित करके श्री भगवद गीता में उन्होंने रख दिया उप माने उपाभक्त विषय जहां पर विषयों को समाप्त करके त्याग करके उपमाने ब्रह्म के साथ में ऐक्य प्राप्त करने के लिए निमाने परम ऐक्य को प्राप्त करने के लिए सर माने जहां पर ज्ञान हो उसका नाम है उपनिष सर उपमाने अभल नि माने अत्यंत अभेल उसका सब माने जहां ज्ञान हो उसका नाम है उपनिषद सदधातु तीन अर्थों में आती है। सत्कार आ रही है पास में बैठना। श्री गुरुदेव के निकट बैठ करके जहां ज्ञान प्राप्त किया जाए ऐसे ज्ञान को उपनिषद कहेंगे उपमने गुरुदेव के पास माने अत्यंत पास में माने निश्चय परिपूर्ण रूप से श्री गुरुदेव के पास में श्रद्धा पूर्वक माने पास में श्रद्धा पूर्वक सर माने बैठना गुरुदेव के पास में बैठकर के ज्ञान को प्राप्त करना उसका नाम कृष्ण एक अर्थ अब दूसरा अर्थ सर्व विनाश सर का दूसरा अर्थ होता है विनाश करना जहां गुरुदेव की समिधि को प्राप्त करते हुए पूरी तरह से अज्ञान का नाश किया जाए उसका नाम है उपनिषद। श्री गुरुदेव के माध्यम से जो अज्ञान का नाश करे उसका नाम हुआ ऐसे ज्ञान का नाम हुआ उपनिशा क्या उपमाने पास में रहने से निमाने पूरी तरह से सर्वाने काट डाले उसका नाम हुआ उपनिषद। सर्व का तीसरा बोला है ज्ञान उपमाने के साथ में ब्रह्म के निकट, माने, माने अपने आप की स्थिति श्री कृष्ण का शक्ति होकर के विराज मान कृष्ण से अभिन्न उनकी शक्ति है श्री तटस्था शक्ति और तटस्था शक्ति के प्रति इस प्रकार शक्ति शक्ति मान के अभेद के रूप में मैं ब्र का ही एक अंश हूं यह ज्ञान प्राप्त करना इसका नाम है उपनिषद तो उपनिषद के तीन अर्थ होंगे गुरु के पास में बैठ करके सदमाने ज्ञान को प्राप्त करना गुरु के पास में बैठ करके अज्ञान को काट डालना अथवा जिस ज्ञान के द्वारा ब्रह्म के साथ में अचित भेद और अभेद इन दोनों की प्राप्ति हो शक्ति, शक्ति के अभेद का अनुभव करते हुए मैं उनकी ही एक शक्ति का अंश हूं उनकी शक्ति के एक वृत्ति हूं या अपने ज्ञान को और अपने आश्रय के ज्ञान को जहां प्राप्त किया जाए उस ज्ञान का नाम है उपनिषद और श्री उपनिषद जो थे जो अद्वैत ज्ञान तत्व तो है उस अद्वैत ज्ञान तत्व तो होकर के देने वाले श्री आगे वर्णन किया जाएगा कि अन्यत्र अन्यत्री गीता दूसरी जगह तो गीता को जिन्होंने पी लिया है ऐसे लोगों को संत कहा जाएगा संसार से जो भयभीत हो रहे हैं विषय वासनाओं से बीत हो गए हैं, दूर हो गए हैं उनको कहा जाएगा, पर हमारे वृंदावन की स्थिति ये है, गीता, गीता है। तो तो अभेद ज्ञान उसका महिमा नहीं है गीता पढ़नी है जाओ या काशी पे जाओ जूसी पे पढ़ो यहाँ पर वृंदावन में रहना है तो यहाँ तो रस का ही सदा आस्त करेंगे और इस ब्रह्म तत्व तो क्या है और जीव तत्व तो क्या है और आ, माया क्या तो है कैसे बंधन हुआ कैसे हुआ कौन सा तो है कौन सा अक्षर तत्व तो है? तो है? है वो पूज तव क्या है सर्व बुज तव क्या है ये सब देखना है तो बहुत सी जगह है जहां पर तो क्रियालाल का आस्वादन करो यहाँ पर करके करो यदि इसी चक्र में कि कैसे जीव को हुआ कैसे मुक्त हो गए उनने ब्रह्म का, का रूप में तो का ध्यान लिया नहीं कृष्ण रूप में तो कृषि का रही।, तो रही, रही है तो उनकी संसार होगी यदि उपाधि रूप में ध्यान किया तो बंधन की ही प्राप्ति होनी चाहिए थी वो क्योंकि बंधन की लुप्ति कैसे होगी शिवदीज बोले लेकिन इसका जवाब तो मैं दे दूंगा ऐसा नहीं है जवाब नहीं वस्तु तो शक्ति काम कर रही है और स्वयं इसलिए कोई ध्यान करेगा तो संसार बंधन की होगी गई बात का जवाब होता है ना हो गया आनंद लेना है तो इस जीव जीवन ब्रह्म माया और कैसे बंधन है और कैसे बंधन की मृत्यु होगी इसमें ये कुलझा रहेगा तो इस रास लीला का जो स्वार है वो धूप तुझे मिलने वाला नहीं इसी स्कूल लेना तर्क कि ऐसा कैसे हुआ ऐसा कैसे हुआ इसी उलझा लेना यदि रास्ता आस प्राप्त करना है तो मैं तुझे जहां झाने जाना चाहता हूं चल मेरे साथ चल ये सारा विवेक इसको एक तरफ एक बार समझ लिया और उठा करके इसकी ऊपर डाल दे बुखारी में अब मैंने तुझे जो स्वरूप दिया है मंजिल स्वरूप उस मंजिली स्वरूप में आकर के अब ने वेदुर करके मान नहीं है वे गो तो को जा करके मान रही है फिर माया की नुक्ति कैसे होगी तो ये जीव माया अज्ञान स्वयं शक्ति इन स्वयं में पड़ा रहेगा तो फिर इसमें रहेगा तुझे लीला का आस्वाद बिल्कुल नहीं आएगा लीला का आस्वाद प्राप्त करना है तो अपने आप को मंजिल समझ और श्री भुज की राहारानी की एक दासी समझ करके श्री प्रियालाल जो आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं परस्पर जो प्रयास कर रहे हैं उनमें यह सेवा कर कि प्रियालाल की प्रीति कैसे बढ़े इसका आस्वादन इस का अपने स्वरूप में इससे खबरदार तर्क बाजी इसको छोड़ दो चीज का ध्यान रख मृत्यु के समय तक और विशेष रूप से मृत्यु के क्षण में दो चीज का ध्यान रखना है पहला मेरा अपना स्वरूप क्या है और दूसरा मेरे जीवन का लक्ष्य क्या मेरा अपना स्वरूप है मैं राह की दास नहीं। और मेरे जीवन का लक्ष्य है युवन को सुख देना। इस में मैं स्थित होकर के युवन को कैसे सुख दे सकती हूं इस बात का विचार क्रियाला कहीं श्याम सुंदर गोपियों से परिहास करे हैं गोपियों के पास में पहुंचा और अपनी स्वामी स्वामी सुंदर हंसी कर रहे हो इनकी बात का तुम ब्राह्मण मानना होना यह हासिको तत्व हो ऐसे प्रिया को अपनी स्वामी को धीरज देते हुए ब्राह्म जीव और ब्रह्म और माया ये सब का विचार करता है अपने स्वरूप में तेरा अपना स्वरूप क्या है तू राधा रानी की दास है और यदि श्याम सुंदर राधारानी के साथ में गोपियों के साथ में प्रयास कर रहे हैं तो तेरी हमारी स्वामी व्याकुल हो हो रही है, है, स्वाभाविक वे प्यारे के को एकदम व्याकुल उस समय उनकी सेवा कर इस समय तेरी जो स्थिति है वो मंजिली होकर के श्री स्वामी को धैर्य प्रदान करने की है और उनको ये भरोसा देना है कि श्याम सुंदर तुम्हारे साथ में प्रयास कर रही है इसलिए पूरी लीला में हर जगह अपनी सेवा तेरी सेवा कहां है इसका विचार तो चीजों ध्यान रखना है एक तो मेरा अपना है? और दूसरा मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है दो चीज को पकड़ करके चल तत्व तो लीला श्रवण करने का स्वाद मिलेगा और ये धर्मशास्त्र के अनुकूल है धर्मशास्त्र ऐसा कहता है कर्मनाट ऐसा कहता है यह तो पाप हो जाएगा यह तो हो जाएगा यह इसमें ये आप स्वाद एक, एक बोध तुझे तक तुझे तक, तुझे तक नहीं पहुंचेगी इसलिए इस लीला का आस्वरण करने में अपने स्वरूप को जगा और अपने स्वरूप में आकर्षित होकर के इस लीला का आस्वादन बिल्कुल या बुरी तरह से शुक्र के जेवन तो विस्मय कार्य भवता भगवती अव्यय अच्युते, जो अच्युत भगवान है उनके विषय में ये संदेह करने की जरूरत नहीं है ऐसे विस्मय करेगा तो हम कब तक तुझे कहा तक सिद्धांत बताते रहेंगे और सिद्धांत बताते रहेंगे लीला कहेंगे नहीं लीला का आश्वर्तन हमको भी रहने देंगे और खुद भी लीला का आश्वादन मंदिर के स्वरूप में हम भी विराजमान है सब किसी ने हमको मंजिली स्वरूप का करने के लिए फालतू के पुष्टि करके हमको भटकाए माना और तू भी मंजिली स्वरूप में अवस्थित होकर के और राजा के माध्यम से बीच में जो टोका टाक करने वाले थे इंटरप्शन करने वाले थे सब को टाक बीच में बोलेगा नहीं लीला का जो प्रवाह चल रहा है और उसमें अवस्थित हो अपने स्वरूप मंजरी है इस भाव में ये उपदेश देकर के फिर आगे तो कहीं कोई तर्कबाजी नहीं केवल भीलाकार स्वर तो ये ही रस की पूर्णता है तो ज्ञानी जन कहेंगे कि ये तो अज्ञान पड़े हुए हैं कहेंगे कि ज्ञानी में कहानी वे इस रस से हैं इसलिए ज्ञान है ज्ञानों की दृष्टि में जो रस का स्पर्श करना वह असंतता है पर वही इस गुरुलाल के परम रसिक सबलाल की गोविंद जय जय गोफाई जय राधा रमन हरि राधा रम हरि ये गण हरि गोली